ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं इस अधिकरण के द्वितीय वर्ण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों की चर्चा हो गई है और द्वितीय अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्वपक्ष को बताने वाले भाष्य ग्रंथ की भी चर्चा हो चुकी है सिद्धांत को बताया जा रहा है सिद्धांत को बताने के लिए अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने वृत्तिकार का जो मानना है उसके विषय में कहा कि अत्राभि और अत्राभि इसमें अत्र शब्द का अर्थ है वृत्तिकार का इस प्रकार का मत प्राप्त होने पर अभिधियते असमा भी सिद्धांत सिद्धांत कथित हमारे द्वारा सिद्धांत बताया जाता है वृत्तिकार के मत के साथ अपनी हम असहमति बताते हैं इसलिए कहा कि एक अनुमान बताया वेदांता न विधिपरा स्वार्थे सति नियोज्य विधुर तो, ना सर्प इति वाक्यवत तो। इस अनुमान से सिद्धांती बता रहे हैं अपनी वृत्तिकार के मान्यता के प्रति असहमति करें हमारी सहमति नहीं है उनके साथ वृत्तिकार का तो कहना है कि कर्मकांड के तरह ज्ञानकांड शास्त्र होने से कर्मकांड के तरह ही वह विधि परख है यानी कार्य परक है और यदि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन कहीं वेद में दिखता भी है तो वह कार्य अन्वित रूपेण कार्य शेषत्वेन रूपेण सिद्ध पदार्थ का शब्द प्रमाण से निरूपण होगा स्वतंत्र रूप से नहीं वृत्तिकार के इस मान्यता का निराकरण करते हुए कहा कि वेदांता न विधिपरा विधिपरा में विधि शब्द का है कार्य वेदांत तो है पक्ष विधिपरत्वाभाव यानी कार्य कार्यपरत्वाभाव साध्य हैं। और है और हेतु है नियोज्य फलवत् तो।, तो स्वार्थ है उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य अवधारक प्रमाणों से निश्चित अर्थ वो है वेदांतों का स्वार्थ सदैव सौम्य इदमग्रासमेंद्वितीय इत्यादि वेदांतों का अर्थ अद्वितीय ब्रह्म है प्रत्येक ब्रह्म है और उस अर्थ का अपने स्वार्थ का अपने अधिकारी को ज्ञान करा करके वेदांत आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति रूप फल वाले हो जाते हैं फल संपन्न हो जाते हैं वेदांतार्थ का ज्ञान होने मात्र से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध हो रहा है अतः वेदांत को माना जाएगा स्वार्थ में फलवान स्वार्थे फलवत्व है और जिसको वेदांतार्थ का ज्ञान हो जाता है वह वेदांत का नियोज्य नहीं रहता अपितु विधि निषेध से परे जो अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म है तदात्मक अपने आप को अनुभव करता है और कोई भी शब्द प्रयोजक तब हो सकता है जब अपने अर्थ का अपने अधिकारी को ज्ञान करा दें और उसके फल की इच्छा यदि अधिकारी रखता है तो उसका साधन जो हम बता रहे हैं वो है ऐसा शब्द अपने अधिकारी को बता दें यानी इष्ट साधनता का ज्ञान अधिकारी को करा करके ही अधिकारी के प्रवृत्ति का या निवृत्ति का हेतु शास्त्र बन सकता कि यह यागादि तुम्हारे इष्ट स्वर्गादि के साधन हैं इसलिए स्वर्गादि चाहते हो यदि तो यागा का अनुष्ठान करो नरकादि से बचना चाहते हो तो हिंसादि से बचो हिंसादि से निवृत्त हो जाओ अधर्मस को छोड़ो ऐसे निषेध वाक्य बताएगा अनिष्ट साधनता का ज्ञान हिंसादि में करा करके हिंसादि से अपने अधिकारी में निवृत्ति का जनक बन जाता है और वेदांतार्थ का ज्ञान वेदांतार्थ हे उपादे विलक्षण होने के कारण हे उपादे विलक्षण प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान मात्र समस्त दुखों की निवृत्ति का उपाय बन जाता है समस्त दुखों का कारण जो अध्यास है उसका निवर्तक बन करके सफल हो जाता है इसलिए वो वेदांतार्थ के ज्ञान मात्र से ही प्रयोजन सिद्ध होने से अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती अतः अनुष्ठे अर्थ में वह प्रवृत्त नहीं करेगा अनुष्ठे अर्थ का ज्ञान ही नहीं कराएगा तो कोई उसका नियोज्य रूप अधिकारी नहीं है वेदांत का और यजत स्वर्ग काम इत्यादि का अधिकारी है ये यहां पर बताया गया अत्राभिधीये इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते समय टीका में न इत्यादि से इत्यादि के अवतरण में वृत्तिकार यदि कहते हैं कि हम पहले बता चुके हैं कर्मकांड के तरह ज्ञानकांड भी नियोज्य विधुर नहीं अपितु नियोज्य युक्त है इसलिए नियोज्य विधुरत्वात ये जो हेतु है वह असिद्ध है आंशिक हेत्वासिद्धि नाम के दोष की आशंका वृत्तिकार यदि करते हैं तो उसका निराकरण करने के लिए लिखते हैं कि न भाष्य में सिद्धांती जो हेत्व तो सिद्धि की आशंका वृत्तिकार के द्वारा सिद्धांत के अनुमान में की गई है उस वह शंका बताने वाला टीका ग्रंथ है कि यदम उक्तम मोक्षकामस्य सेयोज्य ज्ञानम विधेयम इति तन्न इत्याह नेति तो कहते वेदांत में भी कर्मकांड के तरह नियोज्य विद्यमान है कर्मकांड में है मोक्ष कर्म क्या नाम स्वर्ग काम नियोज्य और कर्मकांड में स्वर्ग काम नियोज्य हुआ ऐसे ज्ञान कांड में नियोज्य है मुमुक्षु तो ज्ञान कांड में मुमुक्षु, को मु, मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान का विधान होगा वृत्तिकार के अनुसार और वह मुमुक्षु हो जाएगा ज्ञान रूप साधन में नियोज्य और ज्ञान रूप साधन हो जाएगा विधेय और उसका फल होगा मोक्ष जैसे विधेय याग का फल है स्वर्ग और उस स्वर्ग रूप फल को चाहने वाले स्वर्ग काम पुरुष को कहा जाएगा याग में नियोज्य कर्मकांड के द्वारा विहित याग में नियोज्य ऐसे ज्ञान कांड के द्वारा मोक्ष साधन के रूप में विहित ज्ञान में नियोज्य होगा मुमुक्षु इस प्रकार की शंका यदि वृत्तिकार के ओर से पहले जो की गई थी उसका निराकरण कर रहे हैं कि यदुक्तम मोक्ष कामस्य विधेयम् इति तन्न इत्याह त्या तो ये कहना वृत्तिकार का ठीक नहीं है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान का विधान किया जा रहा है ज्ञान कांड के द्वारा और उसमें ज्ञान रूपी मोक्ष के साधन में नियोज्य होगा मोक्ष काम क्षु ये ठीक नहीं है इसे कहा गया न इस भाष्य से न इसका व्याख्यान है टीका, टीका में कि मोक्षो न विधिसाध्य जन्य कर्मफल विलक्षणवाद आत्मवद न कर्म ब्रह्म विद्या फलो वैलक्षण्या इतने का ये सूत्र वाक्य है इस सूत्र वाक्य का ये अर्थ है कि मोक्षो न विधि इसमें विधि शब्द का अर्थ है कार्य तो विधिजन्य ने कार्य जन्य और कार्य कहलाता है अनुष्ठे पदार्थ तो अनुष्ठे साधन जन्य मोक्ष नहीं है क्यों तो कहते कर्मफल विलक्षणत्वाद कर्मफल जो स्वर्गादी है उससे मोक्ष विलक्षण होने से मोक्ष को विधिजन्य ने कार्यजन्य नहीं कहा जाएगा दृष्टांत है आत्मवत तो जैसे आत्मा विधिजन्य नहीं है कार्यजन्य नहीं है क्योंकि कर्मफल से विलक्षण है कर्म कार्य होता है चार प्रकार का उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य और इन चारों से विलक्षण है आत्मा ऐसे मोक्ष भी उत्पाद्य नहीं प्राप्य नहीं विकार्य नहीं संस्कार्य नहीं अतः वह कर्म फल नहीं होगा कर्म साध्य नहीं होगा विधिजन्य नहीं होगा का अर्थ इसे सूत्र रूप से भाष्य में कहा गया न कर्म ब्रह्म विद्या फलयुर्ण्या कर्म फल से विलक्षण ब्रह्म विद्या का फल होने से अब ये जो कर्म ब्रह्म विद्या फलयुर्लक्षण्यात हेतु वाक्य है सूत्र में इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है शारीरम वाचिकम मान संचय से लेकर के बहत्तर नंबर पृष्ठ में पहली पंक्ति में जो आ रहा है सं, यथावर्णित संसार रूपम अनुवदति यहां तक के ग्रंथ से कर्म ब्रह्म विद्या इस हेतु वाक्य का विवरण है, है। स्पष्टीकरण ये लिखते हैं टीकाकार कि हेतु कर्म तत्फले प्रपंचती शारीरना वर्णि इत्यन्तेन। तो उक्त हेतु है मोक्ष में कर्मफल विलक्षणत्व हेतु और मोक्ष में कर्मफल विलक्षणत्व रूप हेतु का ठीक से ज्ञान हो जाए इसके लिए जिसका वैलक्षण्य बताना है कर्मफल का मोक्ष में कर्मफल तथा उसका साधन कर्म इन दोनों का स्पष्टीकरण पहले भाष्कार भगवान करते हैं इसलिए लिखा कि उक्त हेतु ज्ञानाएक कर्म तत्फले प्रपंच ये दी कर्म का तथा तत्फल में तत्का है कर्म ही कर्म के फल का कर्म एवं कर्म फल का प्रपंच यानी स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कर्म तथा कर्म फल का स्पष्टीकरण तो मोक्ष में कर्मफल वैलक्षण्य के लिए वैलक्षण्य ज्ञान के लिए कर्म कर्मफल ज्ञात हो जाए तो फिर इससे अलग मोक्ष है यह निश्चित होगा हाँ द्विवचन है द्विवचन है नहीं नहीं ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानी के तरह यानी द्वितीय है कर्म ये द्वितीय का द्विवचन है द्वन्द्व -दो समास हुआ है पहले तत्फल में षी तत्पुरुष समास वातस्य फलम तत्फलम और फिर कर्म च इति चि कर्म फले ऐसा इतरेतर दो समास है और द्वितीय का द्विवचन है कर्म तत्फले प्रपंच इति का कर्म है और प्रपंच यति का अर्थ है स्पष्टीकरण करते हैं विस्तार करते हैं विस्तार से बताते हैं किसको तो कर्म तथा कर्म फल को विस्तार से बताते हैं यह अर्थ निकलेगा तो भाष्य में है शारीरम वाचिकम मानसंच कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्रिता ये कहते हैं कि तीन प्रकार का कर्म है और श्रुति तथा स्मृति रूप शब्द प्रमाण से और सिद्ध यानी निश्चित है और नाम है उसका धर्म और तीन प्रकार है पहले भी तीन प्रकार प्रश्न उपनिषद में बताए गए इष्ट पूर्त दत्त वह प्रकार अंतर से और यहां बताया जा रहा है निर्वर्तक जो कर्म के हैं उनके भेद से तीन प्रकार कर्म के धर्म के शरीर से कर्म होता है इंद्रियों से कर्म होता है और मन से कर्म होता है इसलिए शरीर से होने वाला कर्म शारीर शरीर निवृत्तियम शारीरम शरीर से संपन्न होने योग्य शारीर कर्म कहलाता है वाक से वाक के उपलक्षण है इंद्रियों का तो कर्म इंद्रियों से निर्वर्तित होने वाला कर्म वाचिक कर्म और मन से संपन्न होने वाला कर्म मानस कर्म ऐसे तीन प्रकार कर्म के हुए आपके निर्वर्तक भेद से शरीर इंद्रिय मन है निर्वर्तक और उनसे निष्पन्न होने के कारण शारीरिक कर्म वाचिक कर्म मानस कर्म और वही हाँ? मानस कर्म यानी मानसिक कर्म तो श्रुति स्मृति सिद्धम यह भी एक विशेषण है कर्म का सिद्धम यानी निश्चितम तो श्रुति और स्मृति रूप शब्द प्रमाण से निश्चित जो कर्म है तीन प्रकार का उसका नाम है धर्म श्रुति स्मृति के द्वारा विहित तो इन तीन प्रकार के कर्मों को कर्म को कहा जाता है धर्म नाम से इसलिए धर्माख्यम और यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्रिता जिस धर्माख्य कर्म विषयक विचार अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से सूत्रित है सूत्र में ग्रथित है सूत्र का अर्थ बताते हैं टीकाकार सूत्र में तीन पद है अथ अत और धर्म जिज्ञासा इसमें से अथ शब्द का अर्थ बताते हैं वेदाध्यायनातरम वेद अध्ययन के अनंतर ये अनंतर अर्थ का परामर्शक है अर्थ शब्द और अर्थ शब्द के अर्थभूत अनं, अनंत को जिस, जिस अवधि की अपेक्षा है वो अवधि है तो वेद वेदाध्ययन का अनंत बता रहा अथ शब्द जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द साधन चतुष्टय संपत्ति का आनंद बताता है साधन चतुष्टय संपन्न होकर वेदा ब्रह्म विचार करें ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार अधिकारी करें मुक्शु करें आत्मज्ञान के लिए ये बताया जाता है अथा तो धर्म जी, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ ऐसे अथो शब्द का अर्थ निकला आनंतरीय अत शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि वेदस्य फलवद अर्थ परत्वात तो वेद सफल कार्य कार्यपरक है सफल अर्थ परक है सफ... फलवत कहा जाएगा, जाएगा फलवान को तो फलवान साधन अर्थ शब्द से लेना साधन तो सफल साधन परक है वेद आमना यियावाद अनर्थक्यम अतर्था इत्यादि से बताया गया तो वेद सफल साधन परक होने से ये अतः शब्द बता रहा तो वेद अध्ययन कर लिया लेकिन वेद का तात्पर्य जिस अर्थ में है सफल साधन में और वो सफल साधन है धर्म और उस सफल साधन धर्म का यदि यथार्थ बोध नहीं हुआ वेदाध्यन करने पर भी तो उस वेदार्थ वेद का तात्पर्य विषयभूत सफल अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधीत वेद का विचार अधिकारी करें धर्म ज्ञान के लिए वो सफल वेदार्थ है धर्म और उस सफल वेदार्थ रूप धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म प्रतिपादक वाक्यों का विचार करें ये अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा इसलिए कहा वेदस्य वेद से फलवदर्म निर्णयाय कर्म वाक्य विचार कर्तव्य इति सूत्रार्थ ये अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता यहां तक का व्याख्यान टीका में हो गया अब भाष्य में है अधर्मोपि हिंसादी इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार न केवल धर्माख्यम कर्म किंतु अधर्मोपि इत्याह अधर्मोपि इति अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र में केवल धर्मख्य कर्म को का ही विचार कर्म प्रतिपादक वेदवाक्यों का ही विचार करने के लिए कहा जा रहा है ऐसी बात नहीं है अब अधर्म प्रतिपादक निषेध वाक्यों का भी विचार करने के लिए अथातो तो धर्म जिज्ञासा सूत्र कहता है धर्म उपलक्षण है अधर्म का भी और अधर्म के प्रतिपादक है वाक्य। वे निषेधत्व रूपेण अधर्म को बताते हैं भावी अनर्थ प्रापकत्वेन रूपेण अधर्म का वाक्यों के द्वारा निरूपण होता है अपने अधिकारी को वेद में आए हुए निषेध निषेधवाक्य जिसका निषेध कर रहे हैं उसमें भावी अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके अधर्म से निवर्तक बन जाते हैं अधर्म में प्रवृत्त अधिकारी की अधर्म से निवृत्ति कराते हैं भावी अनर्थ साधनत्व अधर्म में बता करके इसलिए अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से केवल स्वर्गादि इष्ट साधन धर्म का ही विचार करने के लिए नहीं कहा जा रहा है अपितु भावी अनर्थ से बचने के लिए भावी अनर्थक प्रापको अधर्म से अधर्म का परित्याग करने के लिए अधर्म के स्वरूप का भी विचार करने के लिए अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र कहता है ये कह रहे हैं कि न केवलम धर्माख्यम कर्म किंतु अधर्मोपि इत्याह अधर्मोपि इति आगे हैं हाँ तो भाष्य में देखिए अधर्मोपी हिंसादी प्रतिषेध चोदना लक्षण जिज्ञास्य परिहारा तो जो हिंसादी रूप अधर्म है और वह भी जिज्ञास्य है यानी विचार्य है क्यों तो कहते अधर्म के स्वरूप का शास्त्र प्रमाण से निर्धारण होगा तो उसका परित्याग किया जाएगा कि यह भावी अनर्थ का प्रापक है आज यदि हम इस भावी अनर्थ के प्रापक अधर्म का अनुष्ठान करेंगे तो भविष्यत में आज अनुष्ठित अधर्म हमें नरकादि अनिष की प्राप्ति कराएगा ये अनिष्ट साधनता साधनता का ज्ञान होगा उसमें और उसे अनिष्ट साधन रूपेण ज्ञात अधर्म को छोड़ा जा सकता है भावी दुख से बचा जा सकता है इसलिए कहते हैं कि अथातो तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से सूत्र में धर्म को अधर्म का भी उपलक्षण मान करके अधर्म को भी जिज्ञास्य बताया गया विचार्य बताया गया टीका में एक वाक्य है वाक्य निषेधवाक्य प्रमाणत्वात्थ प्रतिषेध चोदनालक्षण इतने का अर्थ है यानी क्यों हिंसादि रूप अधर्म भी विचार्य है तो इसमें हेतु बताया गया प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि वाक्य प्रमाणत्वात् तो निषेध वाक्य जो मा हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि है इस निशेद वाक्य रूप प्रमाण से अवगत हो रहा है हेयत्व अनु रूपेण हिंसाधि अधर्म इसलिए उसे भी विचार करके निर्धारित करके छोड़ने के लिए जानना है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है लक्षणयो हो इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कर्मोक्त फलम आह तयोरी तो ये कहा था मोक्ष में कर्मफल वैलक्षण्य रूप हेतु के ज्ञान के लिए कर्म और कर्मफल का प्रपंच यानी स्पष्टीकरण विस्तार से निरूपण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं शारीरम इत्यादि से ये पहले कहा था ना तो उसमें से कर्म का निरूपण हुआ कर्म का प्रपंच हुआ अब कर्म फल का प्रपंच बताया जा रहा है कर्म फल का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस दृष्टि से लिखते हैं टीकाकार कि कर्मोक्त्वा यानी कर्म का कथन करके फलम आह धर्म अधर्म रूप दोनों प्रकार के कर्म का निरूपण करके अब दोनों प्रकार के कर्म का जो फल है उसे बताया जा रहा है तो तयो लक्षणयो हो अर्थानर्थ्योर धर्माधर्मयो हो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शारीवा विषय इंद्रिय ते उपभुज्यनेज्मासु स्थावरांते प्रसिद्ध तोदनालक्षण धर्म अधर्म के ये दो विशेषण अर्थ यानि सफल इष्ट साधन और अनर्थ याने अनर्थ का साधन दुख का हेतु अनर्थ है अधर्म अर्थ है धर्म अर्थ, अर्थ यानी सफल अनर्थ है दुख का साधन और चौदना लक्षण यो हो का मतलब विधि निषेध वाक्य को यहां पर कहा जा रहा है चौदना शब्द से और लक्षण शब्द का अर्थ है उनसे ग्ञामान तो विधि निषेध वाक्यों के द्वारा गया अर्थ होता है जाने जाने वाले जाना जा रहा है जिनको धर्म अधर्म को विधि वाक्यों के द्वारा धर्म का स्वरूप जाना जाता है जो सुख का साधन है और अनर्थ यानी दुख का साधन जो अधर्म है उसे जाना जाता है निषेध वाक्य से इसलिए चोदना लक्षण यो हो अर्थानर्थ यो हो धर्माधर्म यो फले इन दोनों का जो फल है वह परोक्ष नहीं है अपितु प्रत्यक्षे प्रथमा का द्विवचन है फले भी और प्रत्यक्षे भी धर्म अधर्म का फल प्रत्यक्ष है वो क्या है सुख दुख सुख भी और दुख भी प्रत्यक्ष है मानस प्रत्यक्ष है सुख का दुख का मन से ज्ञान होता है इसलिए उसे मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है तार्किकों के द्वारा और वेदांत में साक्षी प्रत्यक्ष है लेकिन वेदांत में भी अंतकरण के धर्म सुख दुख आदि का साक्षी प्रत्यक्ष होने के लिए आवश्यक है तत्त्व धर्म विषयनी वृत्ति का होना सुखाकार वृत्ति उपहित तो साक्षी से ही सुख का ज्ञान होता है दुखाकार वृत्ति से उपहित तो साक्षी से दुख का ज्ञान होता है इसलिए साक्षी भाष्य होने पर भी मन की आवश्यकता होती ही है वो वृत्तिमक सुख दुखाद्या वृत्तिरूप जो मन है उस वृत्ति तृत्तिपहित साक्षी से भाष्य ये सुख दुखादि हैं जो धर्म अधर्म के फल हैं इसलिए धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे और इनको भोगा जाता है जिन साधनों से वे हैं शरीर इंद्रिय मन इसलिए कहते हैं शरीरवांग मनो भी रेव उपभुजमाने तो कार्यक्रम संघात न हो तो सुख दुख का ज्ञान नहीं होगा नींद में शरीर वाक और मन का वृत्ति लय होता है इंद्रियों का और मन का वृत्ति लय होता है शरीर में तादाद में अभिमान नहीं होता इसलिए कर्म फल सुसुप्ति नहीं है कर्म का फल तो शरीर इंद्रिय मन से ही भोगा जाता है। इसलिए शरीर को कहा जाता है भोगायतन इंद्रियों को कहा जाता है भोगोपकरण वो इंद्रिया अंतकरण बहिकरण भेद से दो प्रकार की अंतकरण है मन बहिकरण है वाक्शब्द से उपलक्षित बाहरी चक्षुरादि सभी इंद्रिया और शरीर है भोगायतन ये भी हो क्या नाम इंद्रिया भी हो मन भी हो लेकिन शरीर भोगायतन शरीर ना हो तब भी धर्म अधर्म का फल सुख दुख का अनुभव नहीं होगा सुख दुख का अनुभव करने के लिए भोगायतन जो शरीर है वो भी चाहिए वो अधिकरण बन करके अधिकरण कारक बन करके भोग के प्रति हेतु बन जाता है वो भी कारक है न उपभोग के प्रति तो स्वप्न में भी आ, इंद्रिया इंद्रियों का तो व्यापार परम रहता है मन रहता है और मन से जो वासना में इंद्रिया और शरीर और मन भी बन जाता है इसलिए कहा बृदारण्य में कहा गया न तत्र रथा न रथयोग न पथ पंथन लेकिन कहते हैं वो अथरथान रथान रथ योगान पथ सृजते इन सब को वह कल्पना से बना लेता अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है हाँ तो इसलिए वहां मानसिक वासना में ही वो सुख दुख है और वासना में कार्यक्रम संघात से भोगे जा रहे हैं तो वहां पर भी शरीर इंद्रिय मन है लेकिन व्यावहारिक सत्ता वाले नहीं ये प्रातिभाषिक सत्ता वाले वासना में तो ये कहते हैं कि शरीर इंद्री शरीर वांग मनोभी रेव उपभुज्य माने ये भी सुख दुखे का विशेषण है कर्मफल जो सुख दुख है इनका उपभोग शरीर वा, आ, वाक मन से होगा और ये सुख दुख उत्पन्न होते हैं विषय इंद्रिय संबंध से तो इसलिए एक विशेषण बता रहे हैं कि विषय इंद्रिय संयोग जन्य ये सब द्वितीय का प्रथमा का द्विवचन है सुख दुख के विशेषण है फले प्रत्यक्षे शरीर वांग मनोभी रे माने और विषय इंद्रिय संयोग जन्य तो विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मादिशु स्थावरांते सुधे कर्म कर्मफल प्रारंभ होता है ब्रह्मा से और स्थावर वृक्ष पर्यंत जो चौरासी लाख प्रकार के प्रकार की योनि मानी जाती है ना योनी यानी स्थूल शरीर चौरासी लाख प्रकार के भोगायतन स्थूल शरीरों में भोगे जाने वाले कर्मफल सुख दुख ये ब्रह्मादि ब्रह्मादिस्थावरांते सुप्रसिद्ध यौनियों में आए हुए जीवों के लिए प्रत्यक्ष हैं। उनके अनुभव से सिद्ध हैं तीका को टीकाकूद कि मोक्षस्तु विशो अजन्यो, अनात्मस, अनात्म विशोक शरीराद्योग्यो इति वैलक्षण्य वैलक्षण्यज्ञा प्रत्यक्षादी विशेषणा ते यहाँ पर धर्मा धर्म के फलों के यानी सुख दुख के ये जो विशेषण बताए हैं कहीं एक कि धर्मा धर्म के फल सुख दुख प्रत्यक्ष हैं शरीरवांग मन से मान हैं विषय इंद्रिय से जन्य हैं ब्रह्मादि स्थावरांत में प्रसिद्ध हैं ये सब जो विशेषण दिए हैं ये कर्म फलभूत सुख दुख के अनेक विशेषण देने का अभिप्राय क्या है भाष्य में तो अभिप्राय बताते हैं कि मोक्ष में कर्म-फल का वैलक्षण्य ज्ञान कराने के लिए कि कर्म फलभूत सुख दुख के ये जो प्रत्यक्षादि विशेषण है ऐसा मोक्ष नहीं है मोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है मोक्ष शरीर वांग मन से उपभुज्यमान नहीं है शरीर के मोक्ष विषय इंद्रिय संबंध से जन्य नहीं है और ब्रह्मादिस्थावरांत में प्रसिद्ध भी अज्ञानी में प्रसिद्ध भी नहीं है ये मोक्ष में कर्म फल का वैलक्षण्य दिखाना असमानता वैलक्षण्य का अर्थ असमानता दिखाने के लिए पहले मोक्ष कर्म फल के धर्म बताने पड़ेंगे कि ये ये इन इन धर्मों से युक्त कर्मफल है और ये धर्मा मोक्ष में नहीं है इससे विलक्षण मोक्ष है इन धर्मों से रहित है इसलिए यहां पर कहा मोक्षस्तु अतिद्रिय मोक्ष अतिन्द्रिय हैं प्रत्यक्ष तो कहा जाता है इंद्रिय गोचर को तो सुख दुख इंद्रिय गोचर हैं मन रूपी जो इंद्रिय हैं उनसे प्रत्यक्ष है उनका विषय है और मोक्ष अतिद्रिय है और विशोक वह शोक रहित हैं और शरीरादि अभोग्य है शरीरादि में आदि शब्द से इन वाक और मन को लीजिए शरीर वांग मन से अभोग्य है और कर्म फल तो इन्हीं से भोग्य है और विषय आदि अजन्य है कर्मफल सुख दुख तो इनसे जन्य है विषय आदि से विषयादि में आदि शब्द से इंद्रिय संबंध को लेना और अप्रसिद्ध जो मोक्ष है आत्मानंद ही ब्रह्मस्वरूप ही है ना स्वरूप अवस्था मोक्ष कहलाता है वह अविद्या अवस्था में किसी भी अज्ञानी को अनुभव में नहीं आता वो तो स्वरूप आनंद का आवरण है ना अविद्या वह निवृत्त होगी तभी आ, स्वयं प्रकाश है मोक्ष वह मनादि से ज्ञात नहीं होता स्वयं भासता है चेतन होने से आत्मस्वरूप होने से इसलिए यहां पर कहा कि अनात्म अनात्मवीत अप्रसिद्ध और वो तो ब्रह्मादि स्थावरांत प्रसिद्ध है कर्मफल और ये है अप्रसिद्ध ये सब वे इति वैलक्षण्यम इस प्रकार का मोक्ष में कर्मफल का वैलक्षण्य ज्ञान अधिकारी को हो जाए इस उद्देश्य से विशेषण कर्म फल के दिए गए हैं धर्माधर्म के फल के ये विशेषण हैं मनुष्यवाद आरभ्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार सामान्यन न कर्म फल उक् धर्म फलम पृथक प्रपंच इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल द पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्यते पूर्णम